भी माता अदिति और माता अदिति से बारह पुत्र हुए इसलिए इन्हें बारह अदिति कहा गया तो बारह अदिति में सबसे पहले माता अदिति के पुत्र है जिनका नाम सूर्य है बोलो सूर्य महाराज की है। दूसरे अरियमा अरियम कौन हमारे पूर्वजों के बड़े हैं बोलो अरियमा महाराज की ये भी आदित्य है दूसरे आदित्य तीसरे आदित्य पुष्या है कौन है पूछया जिनके दांत तोड़ दिए थे वीरभद्र जी ने ये वही पूछया है और चौथे है स्वस्था ऋषि जिनकी आंखों को फोड़ दिया था पांचवे है सविता छठे है भग सातवे है दाता आठवे विदाता और नौवे है वरुण देव वरुण देव भी कौन है वो बारह वासु है बारह आदित्य हैं और दसवें मित्र ग्यारहवे शत्रु इनका दूसरा नाम है इंद्र और बारहवें है उकर्मा उ कर्म जिनको कहते हैं बोलो वामन देव भगवान की इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं दसवें अध्याय में आदित्या विष्णु मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु हूँ इस तरह बारह अतिथियों के विषय में बताया गया हैगा सूर्य देव हुए कश्यप ऋषि के पुत्र विवस्वान, इनकी पत्नी संध्या थी और इनसे शांत मनु का जन्म हुआ यमराज जी का जन्म हुआ और यमुना जी ये कन्या पैदा हुई इसलिए ये इनके बच्चे हैं ये सूर्यदेव के पुत्र हैं कितने पुत्र हैं इनके श्राद्ध मनु यमराज यमुना हाँ यमुना ये तीन बच्चे हैं अब सूर्यदेव की पत्नी जो थी संध्या ये का वे निकल तो इसने अपनी छाया से एक को पैदा कर दिया कहा तो सूर्यदेव के पास नीचे जाने। तो इसने कहा संध्या ने कहा कि मेरी बात सुनो अगर मुझे बाल से पकड़ के मारना शुरू कर दिया तो मैं सब सब दूंगी बड़े मंजूर है अब ये नीचे चलेगी घोड़ी का रूप ले गया और ऊपर ये थी छाया संध्या की छाया थी ये यमराज जी से यमुना जी से भी वेर करती थी और इनसे जो पुत्र होते हैं वो शनि महाराज जी से बड़ा प्रेम करते थे ये दिन यमराज जी ने कहा कुछ गड़बड़ है बालों से पकड़कर पड़कना शुरू कर दिया ये भी तो बच्चे इन पर क्यों इतना ध्यान देती है इसलिए कह दिया महाराज क्षमा कर दो मैं तो छाया हूं आपकी पत्नी तो नीचे घुसे अब सूर्य देव मीठी आए तो क्या देखा यमी जो थी वो घोड़े के रूप में थी गोले का रूप धारण कर रखी उस समय सूर्य देवी घोड़े बन गए उस वक्त इनका गर्भ वाहन करवाया और जिससे अश्वनी कुमारों का जन्म हो गया बोलो अश्वनी कुमारों की देवताओं के दोपतों का जन्म हो गया तो इस प्रकार से जो उनकी छाया पैदा हुई थी उनसे शनीश्वर स्वर्णिमनु और तप्ती तप्ती नाम की कन्या पैदा हुई ये कौन है तप्ती जिसके विषय में पराशर सविता में लिखा है कि जब हनुमान जी देव से शिक्षा लेने के लिए गए उस वक्त सारी शिक्षा तो दे दी अब हनुमान जी को गृहस्थी आश्रम की शिक्षा देनी थी तो हनुमान जी को ब्रह्मचारी थे गृहस्थी आश्रम की कैसे शिक्षा दे तो यही तप्ती सूर्य देव की कन्या थी उसे बुलवाया हनुमान जी से विवाह करवाया हनुमान तप जी को गृह आश्रम की शिक्षा दी शक्ति की तब करने के लिए चलेगी हनुमान जी दोबारा नीचा के भगचारी बने गए और ये पराशर सविता में लिखा है ना फोटो पांच हजार की किताबें किताबे बहुत कीमती किताब और किताबों में हमारा राज स्वभाव है ग्रंथों का और इसी तरह से जो है एक बात और दर्शाते चलते हैं जब माता सुंदरी देवी संस्कृत गुरुकुल के अंदर श्री पूजन पूजन हमारे शिक्षा रूप जनादन आचार्य जी, किसी तारीख के मोहताज ने संस्कृत आचार्य पुराण आचार्य संगीत आचार्य ज्योतिष आचार्य तो उन्होंने मुझे एक पत्र बनाकर दे दिया अपने आश्रम का कि आपको हम एक तो नगभ देते पुराण आचार्य का तो वो पत्र जब हमने श्री पुरुषोत्तम शास्त्र जी को बताया तो उन्हें बहुत बुरा लगा उन्होंने कहा कृष्ण किशोर जी आपको दोष लगेगा बोले क्यों? बोले दोष आपको बताइए पुराना चार्य का आपको समझते हो आपको सब ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और आपने डिग्री तो ले ली पुराना चार्य की और यदि आपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा तो ग्रंथ आपको कोसे क्या करेंगे आपको दोष लगेगा इसलिए पदवी मिल जाए उसका काम करते रहना चाहिए जैसा तो वहां पर हमें शिक्षा मिली किसी प्रकार से जो तो है यहाँ पर ग्रंथों ने लिखा है गर्म की बात कभी तो छूट नहीं होती है इसलिए जब हमने पढ़ा नहीं है इसी महापुरुष ऐसी सुना नहीं है तो हमें कहना बेकार है बुरा कहना बेकार है की हम जानते ही नहीं जानते नहीं तो बुरा किसान आपको तुम कह रहे हो इसलिए खामोश होकर हमें नहीं पता शांत हो चाहिए बहुत दिन बनती भगवान जय इसी प्रकार ऐसी कष्ट ऋषि की पत्नी हुई माता दीपी माता दीपी से पैदा हुए दृत्य दिर्थ्य। और देव्यो में दीपी की एक कन्या थी जिसका नाम था रचना और रचना का विवाह स्वस्था मुनि के साथ हुआ और स्वस्था मुनि के दो बेटा हुए विश्वरूप और सन्न श्री सुखदेव महाराज जी के राजा परीक्षक यही विश्वरूप रूप ऋषि के बेटा देवताओं के पुरोहित हुए सुनकर चौंक गया बोले देवताओं के गुरु तो बृहस्पति तो जी है के ये कहां से उनके गुरु सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षक हुआ यह था एक वक्त देवराज इंद्र स्वर्ग में नाच करना देख रहे गुरु बृहस्पति जी आए देवराज इंद्र अंजान मैं जान बनेगा कौन उठेगा ऐसी कौन ने नमस्कार करेगा गुरुदेव बोले वाह बेटा हम हमसे होशियारिया गुरुदेव नाराज होकर चले गए, महाराज जगह जगह ढूंढ लिया और बृहस्पति जी का कोई पता नहीं देवता परेशान किससे मार्गदर्शन है उस वक्त सारे देवता ब्रह्मा जी को पाते ब्रह्मा जी ने कहा की जब तक, तक तुम्हारे गुरुदेव नहीं आते तब तक तुम पुस्त ऋषि के पुत्र विश्व रूप को अपना गुरु बना लो। सारे देवता विश्व रूप के पास गए बोले हम आपको अपना पुरोहित बनाना विश्व रूप ने इनकार कर दिया बोले क्षमा करना देवो मैं प्रोहित कर्म नहीं करता बोले क्यों? बोले प्रोहिती कर्म करने से पुण्य खत्म हो जाता है कर्मकांड से बचना चाहिए इसलिए मैं कर्म से बहुत कोशिश कर पाऊँ बचने की शोक हम यज्ञ कर लेते हैं इतने इतना करने लेते तो इसका दोष लगता है कर्मकांड बहुत खतरनाक बताया गया है। फिर कर्मकांड में उतरो भी हो माता सुंदरी देवी संस्कृत गुरुकुल में था शराब पक्ष का इतने में गुरुकुल के बच्चे सारे आ गए तो मैंने कहा भाई सब खुशी मंगल बोले महाराज जी अभी हमसे बात बात करो मैंने पूरे पाप खाकर आये उसका प्राचीन करने दो पता नहीं एक सवार गायत्री का जब भगवत गीता का सुख था चाहे संस्कृत में कंठ करना है फिर जब करना है तब जाकर वो सात का जो पाप था ना पेट में उसका भार तब कु है। ये है क्यों नहीं है ऐसा है रोहित का मतलब समझते हो आपकी परेशानी हमारे सर पर इसको बोले प्रोहित विश्व रूप ने कहा मैं प्रोहितिंग धर्म नहीं करता यहां तक मैं तो भिक्षा भी नहीं मांगता देवताओं ने कहा भिक्षा तो मांगते नहीं तो जीविका कैसे चला लेते उस समय कहते हैं विश्वरूप बताते हैं शिलो वृत्ति यानी के सबसे पहले आता शब्द शिला शिला किसको कहते हैं तो विश्वरूप बताते हैं शिला कहते हैं कि जब, जब फसल लगती है तो फसल कटती है फसल कटती है तो उन्हें बैलगाड़ियों में डाल दिया जाता है बाजार चली जाती है तो कुछ दाने हैं उठाने में गिर जाते हैं तो विश्व रूप जाते थे खेतों में उन गिने चुने दानों को चुनकर लाते और उसका भोजन बनाकर बड़े प्रेम से पा लेते थे इसे कहते शिला दूसरा ऊंच का मतलब मतलब तो ऊँच किसको कहते हैं दूसरा कि जब बाजार में अन जाता है बिकता है तो तोलते समय कुछ ऊपर तो कुछ नीचे दुकानें बंद हो जाती है तो कुछ देखोगे दाल चावल ऐसे बिखरे होते हैं आप आज भी देख सकते हो ये सारी चीज विश्व रूप जाते चुनकर लेकर आ जाते जीविका चला देते है इसलिए मैं भिक्षा नहीं मानता देवताओं ने बहुत प्रार्थना करी तो विश्व रूप ने कहा ठीक है मैं आपका पुरोहित बन जाता हूँ तो जब तक आपके गुरुदेव नहीं आते तब तक जैसे ही आपके गुरुदेव आएंगे तो मैं आपकी पुरोहित छोड़ दूंगा देवताओं ने कहा विश्व रूप ने सुंदर नार का उपदेश तो दिया देवराजेन्द्र को धन करवाया नार कवच की बड़ी मानता बताई इस थी को बहुत शक्तिशाली एक ऋषि इसका पाठ करते थे ऋषिवर ने शरीर को छोड़ दिया उनकी हड्डी पड़ी थी एक गंधर्व विमान से जा रहा था अरे ऋषि की हड्डी में चुंबक की ऐसी शक्ति झांस ही नीचे गिर गई इसमें गंधर्व ने कहा झाड़ को मेरा ठीक था जी क्यों गिर गया कुछ ऋषि आए बोले महाराज नित्य नानक कवच का पाठ करने वाले ऋषि हैं, इनकी हड्डी में इतनी शक्ति के कोई विमान ना जा सकता इसलिए जाओ इनकी अंतिम संस्कार करो तब तुम्हारा जहाज ठीक हो जाएगा उनका अंतिम संस्कार का इतनी शक्ति भगवान नारायण के लाल कवच में बचाई आपका एक सच्चा वाक्य है अब तो वो चले गए श्री थानेदार जी के जवान को तो किशोर तो वो घर बड़ा खतरनाक था उसको था तो वहाँ खिड़की से काले कपड़े में प्रेत आ रहा उस ट हम नए नए वो क्या रमेश पंडित जी के पास तो मतलब तो कृष्णा किशोर के पास बोले भाई कृष्णा किशोर को मोल्य में ढूंढता ढूंढता हमारे पास आया नहीं होता बोले प्रभु कुछ पाठ करना है उस तो उसने बताया नहीं होता क्या ही है वो तो जब पाठ करने गए तो हमारे मामा जी भी थे श्री जुम्मन जी जुम्मन जी छांग हमारे पिताजी भी पिताजी बाद में आए तुम्हें तो और मामा जी साथ ही हम मामा जी को सांस लिया नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी जगह पर कम हो जाता है मामा जी घबराने लग जा पाठ शुरू किया इतने में मेरे पिताजी आ गए हम खिड़की के पास बैठ गए तो उसको देख के तेरा सर है सब शुभ खिड़की से ही वो आता है मसाल कुछ है पीछे जो सीएम का जो भी है वहां से वहाँ से कैसे आता था अब महाराज ये हुआ कि जब नायण कवच को पढ़ना शुरू किया तो होने लगा फिर ऐसा होगा कि हम लोग बंधन में बनते जा रहे हैं, यानी कि सुरक्षा कवच में हम बनते जा रहे हैं और ये इतना घबराता था पत्नी ने माता की गोद में सोता था इतना घबराता था लेकिन आज वही बाबा जी मनकर बैठा यह हकीकत बात में आपको बता दू ये तो हम बनाए तेरे तो सीताराम नहीं दो तीन पूजा कर तो तेरे का अर्थ हमने नहीं ये सारा चरित्र बताने का अर्थ है कि नारायण का विश्व शक्ति है तो नारायण सर्वशक्ति एक दिन की बात है देवताओं के लिए श्री विश्वरूप यज्ञ की तैयारी कर रहे थे राक्षस भेद बदल आ रहे राजकृष्ण ने कहा है विश्वरूप तुम देवताओं का हूँ तो कि दे रहे हो हम भी तो तुम्हारे मामा लगते है हमारा भी तो कुछ करो बोले मामा जी चिंता मत करो कुछ नहीं आपका देवता बैठे थे दे इंद्र सामने बैठा था विश्वरूप क्या करता था विंद्रा है स्वाहा और आज से कहा था इधम असुर आये स्वाहा इंद्र ने कहा गुरुदेव कुछ गड़बड़ कर रहे ऊपर सुर तो हमारा नीचे कहा जा रहा है तलवार निकाली चमचमाती तीनों स्वरो काली कलो की निकली इंद्र का पीछा कर रही इंद्र घबरा कर मानसरो जैसे तैसे बृहस्पति जी को मना लिया गुरुदेव आ गए और इंद्र के ब्रह्मत्या के पाप को चार जगह बर्बाद किया पहला बंजर भूमि इसलिए बंजर भूमि में सब्जी तो लगती हो नहीं खाने की सफेद सफेद होती है वो इंद्र की भ्रमत्य का पाप है रेगिस्तान बंजर भूमि इंद्र की भ्रमत्य का पाप है इतने इसने हाँ। और दूसरा नहीं प्रसाद की भोग नहीं लगाना चाहिए और दूसरा वृक्ष जो बूंद निकलती है ना इसलिए गूंद हम भी लेते हैं केवल गूगल इस्तेमाल करा गूगल को आशीर्वाद दिया तीसरा पानी ने ले लिया झाको झाग है ना लोग जो फेन निकलता समुद्र का पानी का या आम के पानी का इंद्र की भ्रमत्या का पाप चौथा स्त्रियों ने ले लिया जो हर माह आप पवित्र हो जाती है भ्रमत्या का पाप है पहले क्या बोले चंडीजी चंडालिका चंडी जी, जी तीन रूप तो इससे के तीन दिन बड़े खतरनाक बताए गए बहुत बड़ा खतरनाक रूप बताया गया द्रौपदी ने यही तो कहा था महाभारत में विश्वास ने मुझे सभा में मत लेकर जाओ मैं आप अभी हूँ मैं कि सबकी आयु कौन है यहाँ तो इतनी प्रतिबंध नहीं है लेकिन हमें पता है कि क्या हुआ था हम जब थे उधर माता सुन्द्रदेवी सब गुरुकुल में बनी थे जनादन जी के घर में और जिनके संगीति वो देखो क्या होता है बर्तन अलग हर किसका का वो क्रेय है यहाँ तक श्री जनादन जी अपनी पत्नी को उनके पुत्र से द्रोण खाना भी नहीं खिलाने देते थे माता जी क्योंकि तो इंद्र की भ्रमत्या का प्रावधान इस प्रकार से इंद्र को मस्त हो गया और यहां पर सोचता ऋषि नाराज हो गए सोचता ऋषि ने कहा इन इन देवताओं ने मतलब के लिए मेरे पुत्र को अपना पुरोहित बनाया मतलब पूरा होती ही इसे मार दिया मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा सोचता ऋषि ने यज्ञ शुरू कर दिया यज्ञ में मंत्र में गलती हो गई इसलिए मंत्र में कहते न ओम मंत्रहीनम प्रिया भक्तिनम जनादनम यदूजतम माया दीव पीपूर्ण तदस्त मे यदम भक्तिमात्रम पत्र पुष्परम जलम मगदीता निवदंत तदागलाम युगम पाइलवा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अमेमरिया काम्य शरदानीय भक्तिमग्री पूीय प्रभु शाचरणीय लग्न क्वस्तर तो ऋषि से मंत्र में गलती होगी क्वस्टर तो ऋषि मंत्र में ये कहना चाह रहे थे कि इस यज्ञ से धूप निकले जो इंद्र को मार दे लेकिन मंत्र में गलती होगी क्या कह दिया इस यज्ञ से जो धूप निकले इंद्र किसको मार पाए और उस यज्ञ से निकल गया बत्ताबे के आकार का शरीर तांबे के रंग के बाल और दाढ़ी विशाल आकार को सुराह इतना विशाल ये राष्ट्रीय देवताओं की नाक में कम कर दिया सारे देवता घबरा कर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सारे देवों को लेकर भगवान फसार गए भगवान ने कहा देवो बात सुनो, इस असुर को मैं नहीं मार सकता मैं तुम्हें उपाय बताता हूं तुम ददीची ऋषि के पास जाओ ददीची ऋषि यदि अपने शरीर की हड्डी देते उसका वज्र बढ़ेगा और उसी हड्डी के वज्र से यह पतला सुना सारे देवता दौड़े दौड़े चले गए ददीश महात्मा जी से कहा ऋषि ने कहा देवताओं तुम्हारा स्वागत है कैसे आना होगा बोले ऋषि भाई हमें आपकी हड्डी चाहिए दधीसी महात्मा जी बोले फिर बोलना क्या कहा बोले साहब हड्डी चाहिए अपना ही शरीर सबको तो प्यारा हो गया तो हमारा शरीर ही मांगने के लिए आ गए अरे विचार नहीं क्या तुमने बोलने से पहले बोले महाराज विष्णु जी ने भेजा है तो बोले विष्णु जी से हुआ तो क्या हुआ विष्णु जी का शरीर टूटी जाएगा शरीर तो हमारे ही जाएगा देवताओं ने कहा बोले महाराज बात कर मांगने वाला देने वाले की परिस्थिति को समझते हैं हमारा आत्मा विश्वास का आप हमें जोड़े इसलिए तो हम आपकी शरणागति में आए जधीश महात्मा जी प्रसन्न हो गए अरे ऋषि मरो शरीर तो नाशवन है आज नहीं तो कल मरना मेरे को तो प्रमाण का उपदेश तुमसे सुनना चाह रहा था तुम उपदेश में सफल हुए जधी महात्मा समाधि लगाकर बैठ गए उनके शरीर पर कुछ खाद्य पदार्थ कुछ ऐसी चीजें लगा दी जिससे गायों ने चार चार कर चार चार कर चाट चार कर चार काट कर, कर पूरा शरीर तो खत्म हो गया केवल हड्डी बची और हड्डी को विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उसका सात दांतों वाला वज्र बना लिया और उस हाथ में वज्र लिए देवराज इंद्रा हाथी पर आए बतासों से युद्ध करने ले बत्तासुर ने कहा भगोड़े आज तू मेरे सामने टीका तो शरीर में तुझे नहीं छोड़ बत्तासुर की दृष्टि वज्र पर चली और वज्र में बत्तासुर को भगवान का दर्शन होने लगा ऋषियों में तो भगवान का दर्शन होता है बत्तासुर के प्रभो मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ क्योंकि तो पंख में रहित तो पक्षी ये वजन भगवान को ठीक नहीं लगता क्यों क्योंकि भजन भय का है जब घोसले में चिड़िया बच्चा देती है न तो चिड़िया किसी कार्य से चली जाती है लेकिन उस बच्चे के फंक्शन नहीं होते वो घबराता रहता है कोई कौवादी मुझे ना खा जाए डरता डरता अपनी माँ को पुकार रहता है जैसे माँ आती है और वो चिड़िया के बच्चे का भजन दूर हो जाता है क्योंकि डर क्या हो जाता है दूर हो जाता है भजन भी क्या होता है खत्म हो जाता है तो भगवान को बता सुन का ये भजन ठीक नहीं लगा ये तो भय का भजन है बत्तासुर ने दूसरा भजन शुरू कर दिया बोले प्रभु प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तरफता हूँ जिसे गौ का बचड़ा अपनी माँ के दूध के बिना तड़पता है ये भजन भी भगवान को ठीक नहीं लगा ये तो भजन भूख का है जब सुबह गऊ माता अपने बछड़े को दूध पिलाकर जाती है सुख आती है शांत आती है और सुबह का पिया बच्चा भूखा अपनी माँ को देखकर उस करता रस्सी को खींचता है जैसे मां आती है दूध पिलाती है भजन खत्म हो जाता है आप और हम देख रहे हैं जब हम निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं, तो पानी की कितनी अहमियत होगी थोड़े तो पानी के टबक पिला हो पानी को कि जाया करना था। और वही टबक पानी मारे इधर गिर जाएगा तब तक भजन चलेगा ये? जब तक आप जल को नहीं पियोगे और जब आप जल को पिलोगे भजन खत्म हो जाएगा भूख खत्म हो गई तो खत्म हो गया भजन तो भगवान ने कहा ये तो भूख का भजन है हर चीज प्रसन्न किया बता तो बोले प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ जिसे प्रियतम के बिना उसको प्रियतम हैं है कन्या का विवाह हुआ विवाह होते ही दूसरे दिन पति देव के रहे हम किसी कार्य से चल के लिए बाहर जा रहे हैं आप बिचारी कन्या को यही नहीं पता दिन तो दस दिन किसको कैसे अनपढ़ जाएगा तो पति जी ने दस लाइने थे और पत्नी हर रोज उठे सब आएगा परदेश लकीर मार्ग दसवीं लकीर को जब मिटाया तो जरा सा आहत हो तो बोले मेरे स्वामी तो प्रभु मैं भी उसी के प्रकार आपको बिना तड़पता हूँ ये प्रेम का भजन था भगवान भानु क्या चाहिए बोले प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए आपका दर्शन नहीं चाहिए धन दौलत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या चाहते हो आम हरे तव पादक मूलम दासानुदा तो भवता से भोयम आपके जो भक्त है उनके जो भक्त है उनके जो भक्त है उनके जो भक्त है उनके जो भक्त है उनके जो भक्त है उनके जो भक्त है मैं तो दासों का दास बनना चाहता हूँ प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा और उनका दास बनकर भी मन आपके अंदर लगा रहे चित से आपका चिंतन करता रहूं, कानों से आपकी कथाओं को सुनता रहूं और मुख से आपके नाम का जप करता रहूं, हाथों से आपका पूजन करता रहूं और इन पैरों से आपके तीर्थधामों का दर्शन करता रहूं प्रभु बस मेरी यही कामना है इंद्र ये तो देख इंद्र बोले मैं तो से समझ इंद्र ने कह दिया अहो सिद्धों सिद्धुष भली तू सिद्ध पुरुष निकला अब बत्ता दुर्गा भाव बदल गया हे इंद्र मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तु ब्रह्म है गुरु है मेरे भाई का है एक आगे देकर एक ठोसा मार दिया हाथी को जब हाथी को ठोसा मारा तो हुआ ये हाथी दूर जाकर गिरा इंद्र भी नीचे गिर और वज्र जो था हाथ से घिसक अब इंद्र को शर्म लगे वज्र उठाने में तो बदलास ने कहा हे इंद्र इस वज्र को उठा ले इसके बिना मैं मरने वाला भी नहीं है अब इंद्र ने वज्र उठाया अपनी शक्ति से एरावत को स्वस्थ कर दिया ठीक कर दिया अब एरावत पर बैठकर इंद्र दौड़ा वहां से बत्तासुर आने यहाँ से इंद्र जाने इंद्र ने दौड़ते दौड़ते बत्तासुर की सीवी पूजा को काट दिया जब बत्तासुरबारा आया तो इंद्र ने उसकी भाई पूजा को काट दिया अब तो बत्तासुर ने इंद्र को मौका ही नहीं दिया और एरावत हाथी के साथ इंद्र को बत्तासुर पेट में ही लेकर चला अरे देवों का हहाकार मच गया अरे तो इंद्र का ही नाश्ता कर गया अब क्या होगा इंद्र ने नारायण कवच को ढाल कर रखा था और वो अस्त्र ददीची सौ साल बाद सौ दिन बाद इंद्र उस पेट को फाड़कर बाढ़ हजारों साल इंद्र को लगी बच्चा सुर की कैसन काटने में